आओ पिया आओ पिया आओ पिया आओ सहज सुचिक्रह्म विध्यानवियानि आश्चर्य चारुचर्या जन नयन मोहनी मुक्तवरिया ृतमूर संग मित्रण सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्ो विष्णु का मंत्र जो हम लोग करते हैं ये तैतरीय उपनिषद का शांति पाठ है इसका अर्थ यह है कि मित्र हम लोगों को शांति दे रहे हमारे लिए शांति कारक है मित्र देवता माने दिन के देवता सूर्य देवता और हृदय में स्नेह देने वाले देवता हमारे हृदय को स्नेही बनाने वाले देवता नहीं मित्र इंगिदास ने हने में मित्र किसको कहते हैं जिसको देख कर कठोर से कठोर कड़वा से भी कड़वा क्रूर से भी क्रूर दिल पसी जावे उसका नाम होता है मित्र इंगने ने दिया किसी थी, मित्रा थी, थी, हो अगर खूब गुस्सा आया हो और मित्र सामने आके खड़ा हो जाए तो झट एक मुस्कान उसको देंगे हाथ जोड़ेंगे और जिसके ऊपर गुस्सा है भूल जाएगा जो हमारे हृदय में ने एका संचार करे उसका नाम नक्ष ना ना। दिन के देवता सूर्य हमारे दिन में हमेशा हमारा हृदय स्नेह से भरा रहे आप देता रहे और प्रकाश का अनुभव करता रहे और शाम वरुणा वरुणा ने रात्रि का देवता जब हम अज्ञानांधकार में होते हैं उस समय से जो हमारी भिलाई के लिए हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहे उसका नाम है, उस है वरुण देव वो हमारे लिए कारक है सन्नो भवत स्वर्गमा जो हमारी आंखों का देवता है सूर्य अनुकूल रहे वरुण अनुकूल रहे और हमारी आंखों की देवता हमारी पृष्ठि सर्वत्र पवित्र रहे शाम रहे अर्जन उन्होंने आंखों का देवता इंद्र सन्न इंद्र बोलते हैं सन्न इंद्र इंद्र माने हाथ का देवता वो हमारे लिए शांति कारक है हम खुद अपने हाथ से कोई ऐसा काम न कर बैठे जिससे हमारे जीवन में अशांति आवे दिन में शांति रात में शांति हमारी नगर में शांति हमारे हाथों में शांति और बृहस्पति माने बुद्धि के देवता वेदों में इसकी ऐसी व्याख्या है बृहस्पति माने बुद्धि के देवता हमारी बुद्धि कभी हमारे विचार शांतिकारक हैुरुक्रम दिन भर में कई चाल से चलना पड़ता है कई जगह जाना पड़ता है कई लक्ष्य होते हैं कई और गति होती है तो विष्णु माना गति के देवता पाँव के देवता हमारे पाँव गलत रास्ते पर न पड़ेगा गुरु क्रम चलना तो कई तरफ पड़ेगा कभी पूरा, कभी पश्चिम कभी दोस्त के साथ कभी दुश्मन के साथ कभी शिक्षा के साथ पर हमारे कदम गलत न पड़े कभी हम बिल्कुल सही सही कदम उठाएं, ऐसा करोगे तो उपनिषद का समझने में सुविधा होगी हो ये देव के मंत्रों का तो भी अपने मनमाने ढंग से नहीं किया जाता क्योंकि परंपरा है इनका निरुक्त है इनका इतिहास है इनका सुरक्ष इनकी नारा शक्ति है इनका प्रातषा है बिल्कुल अलग रीति से ये संस्कृत के साधारण व्याकरणाचार न्यायाचार वेदांताचार से वेद मंत्रों का कम जानते हैं और आगे सत्य ज्ञान मनन संजात ये तैस्त्रीय उपनिषद के मूल भाष्य वार्षिक सबका सार सार निकलने पर जो अनुभूति हुई है उस अनुभूति को इस ग्रंथ में प्रकाशित किया गया है मूल उपनिषद क्षेत्रीय उत्तर भाष्य शंकर भाष्य और उस पर सुरेश्वराचार्य का पार्थिक इन तीनों का मंथन करके ये अनुभूतित प्रकाश नाम का क्रम श्री विद्यारायण स्वामी ने प्रकट किया है इसमें आत्मपुराण का भी आश्रय दिया हुआ है अब ये हुआ कि ब्रह्म ज्ञान का पुस्तरण करें ब्रह्म शब्द का अर्थ सब संप्रदायों परमात्मा है ब्रह्म माने परमात्मा श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ब्रह्मपूत्र की व्याख्या करते हैं उनका श्री भास्कर भाष्य का नाम नहीं है श्री भाष तो उन्हें भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञाता का तो करना ही पड़ता है तो ब्रह्म माने परमेश्वर परवांतरिया नारायण है मठवाचार्य भी भाष्य करते हैं उनका पूर्ण प्रख भाष्य है साक्षात नारायण ब्रह्म का अर्थ है साक्षात नारायण श्री निम्बारकाचार्य का भाष्य पारी जात है कौस्कुभ कौस्कुख भगवान के गले में कौत् होते हैं ना केशव कश्मीरी तो की टीका श्री निवास की टीका मैंने ईश्वर के साथ गुरुमुख से श्री का जाति का समूह आभार पढ़ा कठिन से पढ़ा कर उनको बुला के होने के बाद अपने यहाँ बुला आते थे और दोबारा भी पढ़ा क्यों बैद्यनाथ था कहा कि तुम सुना रहे हो पूरा साह माने भगवान ही है श्री पति पुरुषोत्तम श्री वल्लभाचार्य का भाष्य है और तो वो भी ब्रह्म शब्द पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ही करते तो ब्रह्म शब्द जो है वो सभी संप्रदायों के द्वारा शंकराचार्य रामानुज रामानु निर्वार पल्लवाचार्य सबके द्वारा संप्रदाय में समाचित ब्रह्म शब्द है और ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है परमात्मा परमेश्वर तो उपास्य की कक्षा और गेह की कक्षा एक भजनी भगवान का परमात्मा का स्वरूप होता है और एक यासत यह परमात्मा का स्वरूप होता है तो भजन में उपयोगी परमात्मा का स्वरूप एक होता है जानेंगे और प्रेम करेंगे जानेंगे भजन करेंगे और एक होता है ज्ञान में उपयोगी परमात्मा का स्वरूप तो इसी से रामानुजाचार्य ने विशिष्टाश्रध्वाचार्य ने और द्वैतुमवारकाचार्य ने द्वैताश्रल्लचार्य ने फिर सिर्फ के कई दिन भास्कराचार्य का औपाधिक द्विताश्विकारकाचार्य का स्वाभाविक द्विता स्वयं चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य पैताच रही है ऐसे संप्रदाय हैं, संप्रदाय संप्रदाय सब के सब अनादि होते, है। होते हैं बीच में जो आचार्य होते हैं वो संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं होते हैं उसके उद्धारक उस होते हैं मानी अनादिकाल से जो संप्रदाय चल रहा है उसमें उसका लोप हो गया हो उसका प्रचार कम हो गया हो तो बीच में आचार्य लोग आकर के उस सम्प्रदाय को लोगों के सामने उसका शुद्ध स्वरूप रखते है पर संप्रदाय सबके सब अनादि होते हैं अब आओ तो किसी से परस्पर सर्वस्पर का कोई कारण नहीं होता वो, है वो उस अनादि संप्रदाय के हैं अनुजायी है कोई शिव संप्रदाय के अनुजायी हैं कोई ब्रह्म संप्रदाय के अनुजायी हैं कोई विष्णु संप्रदाय के अनुजायी हैं कोई सुदर्शन संप्रदाय के अनुजायी हैं, कोई शेष संप्रदाय के अनुजायी है ऐसे ये इसकी विद्या करते हैं अब आपको शंकर संप्रदाय के अनुसार जो इसका विभाग है वो सुना वो कहते हैं श्रद्धा और विश्वास आप देव पर गुरु पर संप्रदाय पर श्रद्धा कीजिए और अपने अपने संप्रदाय में जो प्रमाण स्वीकार है उसको स्वीकार करिए और उस विश्वास के अनुसार साधन करके श्रद्धा के अनुसार साधन करके और फल प्राप्त कीजिए ब्रह्म तो विद्या के हेतु में स्वरूप में और फल में एक विरक्षाता है और कर्म उपासना और योग के साधन में स्वरूप में और फल में एक विशेषता है ये दोनों अलग अलग जैसे आप स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आपको वेद शास्त्र पर विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा करें और जो उसने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान बताया हुआ है यज्ञ जागाति तो करना पड़ेगा और उस यज्ञ जागाति का जो फल है वो इस जीवन में नव के के रूप में या इस जीवन में नहीं तो मरने के बाद परलोक में उत्तर जन्म में अगले जन्म में उत्तर फल मिलेगा इस जन्म में भी मिल सकता है परलोक में नहीं मिल सकता है अगले जन्म में भी मिल सकता कक है और जितना फल होगा उतना भोग करने के बाद फिर बस उससे आगे नहीं स्वर्ग से भी उतरना पड़ेगा जीवन में भी उतना ही फल मिलेगा अगले जीवन में भी उतना ही फल मिलेगा तो देखो स्वर्ग साधना है श्रद्धा विश्वास और अनुष्ठान अनुष्ठान यज्ञाधि का अनुष्ठान यज्ञाधि अनुष्ठान उसका स्वरूप है धर्म का और श्रद्धा विश्वास ये उसका हेतु है और उसका फल है आदि रूप शास्त्रों अब कोई कहे कि हम चाहते तो है स्वर्ग और मनमाना साधन करेंगे तो मनमाने साधन से स्वर्ग नहीं मिलेगा क्योंकि स्वर्ग का ज्ञान सिवाय शास्त्र के और किसी प्रकार से होता ही नहीं स्वर्ग है ये बात कोई देख के नहीं बताता है कोई जाके नहीं जानता है तो जब अलौकिक फल की प्राप्ति करनी है तो उसका साधन भी अलौकिक होगा और वो अलौकिक उपाय से ही प्राप्त हो होगा लौकिक उपाय से नहीं इसलिए शास्त्र श्रद्धा के बिना यदि कोई स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है और शास्त्रोक्त अनुष्ठान के बिना स्वर्ग आदि की प्राप्ति चाहता है तो वो नहीं हो सकता अब कोई समाधि तो को लगाना चाहे और कहे अपने आप लग जाएगी तो अपने आप जो समाधि लगेगी वो तुम्हारे काम की नहीं होगी वो लगेगी फिर छूटेगी लगेगी फिर अपने आप लग गई तो अपने आप छूट भी जाएगी उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है वो तुम्हारे वश में नहीं है ये नहीं हमारा मन तो अपने आप हाँ ही लग जाता है अरे अपने आप लगेगा तो अपने आप एक दिन ऐसा टूटेगा कि मार डालेगा सबको बोला हमारा आप मन अपने आप अमुख जगह पर बड़ी बढ़िया जगह पर गया ठीक है आज बढ़िया जगह पर गया कल बढ़िया जगह पर जाएगा और नाश कर देगा मन का थोड़ी देर के लिए अच्छी जगह जाना या एकाग्र होना उतना कीमती नहीं है कीमती उसमें यह है कि वो हमारा आज्ञाकारी है कि नहीं वश में है कि नहीं नियंत्रित है कि नहीं आज आपसे नौकर ने बहुत बढ़िया काम किया बड़ी मीठी आवाज में बोला है ना? ठीक बहुत बढ़िया आज जो किया तो बहुत अच्छा पर आपकी आज्ञा के अनुसार काम करता है कि नहीं उसकी विशेषता ये है आज्ञाकारी होना तब कहें कि तब बंद हो जाए, तो जाए। नौका तो कहें कि अभी काम मत करो कहने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप नहीं कहोगे तब भी हम यही करेंगे तो आपके वर्ष में नहीं है लोग तो। तो मन जो है उसके द्वारा स्वयं किया हुआ अच्छा काम और हमारी आज्ञा के अनुसार किया हुआ अच्छा काम उसका मनमाना स्वच्छंद उचृंखल होना ये दूसरी चीज है और उसका हमारे वश में होना दूसरी चीज है जो ये नहीं कहता कि तुम्हारा मन चाहे जहां एकाग्र हो जाए चाहे भोग में रम जाए चाहे जब सो तो जाए चाहे जब जाग जाए का मन को नियंत्रण में रखने के लिए वशीकरण करने के लिए योगाभ्यास होता है इसलिए योगशास्त्र में जैसी साधना कही गई है वैसी साधना करके श्रद्धा रखो इस साधन के करने से मन भसमें हो जाएगा विश्वास करो और योग शास्त्रोक्त पद्धति से अपने मन को आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि के द्वारा भसम्य करो अगर तुम ये कह दोगे की ये तो अपने आप ही है तो वो मालिक होगा और तुम नौकर हो जाओगे तुम मालिक रहो और मन नौकर रहे ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए ये।, ये बात जो है न जैसी रुचि हो ऐसा करो है ना जहाँ तुम्हारा मन लगे वैसे करो ऐसा कहने से नहीं होती है जिसमें मन लगे सो करो जहाँ रुचि हो सो करो जो पसंद है सो करो इससे तो तुम मन पसंदगी के मनमुखी हो जाओगे मनोमुखी हो जाओगे मन पसंद का करते करते इसलिए इसमें आज्ञा की जरूरत पड़ती है विधि निषेध की मान्यता स्वीकार करनी पड़ती जो नहीं जो मना है उससे वैराग्य करो जो चाहिए है उसका अभ्यास करो इसका नाम जो है अभ्यास वैराग्य होता है। अभ्यास वैराग्य के द्वारा अपने मन को निरुद्ध करो मन को मारो मत मन को काबू में करो मन को काबू में करो अगर मन काबू में नहीं है तो तुम मन के काबू में हो जाओगे क्या करें महाराज मन नहीं मानता इसके लिए साधन उपासना के साधन में एक विचित्रता है हो धर्म के साधन और योग के साधन दोनों की साधना से उपासना के साधन में एक बड़ी विलक्षणता है धर्म में अपना किया हुआ कर्म शास्त्र के अनुसार अपना किया हुआ अपना किया हुआ कर्म फल देता है ठीक है अपना किया हुआ जोगा योगाभ्यास धर्म में विधि और निषेध है योग में अभ्यास और वैराग्य है पूजा में आवाहन और विसर्जन है और तत्वज्ञान में अध्यारोप और अपवाद है एक ही तराजू के चक्के बच्चे हैं एक ही तराजू के धर्म में क्या करना क्या नहीं करना इसका विधि विषेध पूजा करते समय गौरी गणेश आवाहन कर दिया गौरी गणेश का सुपारी में दिया गोबर में गाय के गोबर बना लगा आवाहन कर लिया और फिर बाद में कह दिया रहे ये बुलाना और भेजना इसी तरह धर्म को भी बुलाना होता है विधि के द्वारा और निषेध हो जाता है योग में अभ्यास वैराग्य होता है अभ्यास में अध्यार होता है ये एक ही परंपरा के एक ही परंपरा के ये हैं सर है सब सब है इसका कर्म में विधि निषेध है ईश्वर कर्म में आवाहन विसर्जन है योग में अध्यास है ये अपने करने है ये सब उपासना में एक विलक्षण है वो क्या है उपासना में कुल का कुल अपना ही बल नहीं है उसमें जिसकी उपासना की जाती है उसका बल प्रधान होता है अपना बल थोड़ा और उसका बल ज्यादा उसमें एक मददगार होता है एक सहायक होता है ये उपासना है। एक कर्म मिश्रित उपासना होती है और एक भाव प्रधान होता है तो कर्म मिश्रित उपासना में तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर फल देता है ये तो ठीक है फल तो ईश्वर ही देता है ईश्वर साधन का निर्वाह भी करता है फल भी देता है शक्ति भी देता है लेकिन वो कर्म के अनुसार फल देता है जैसा कर्म होगा वैसा फल देगा इसमें पौरुष की प्रतिष्ठा है और ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ है जिसके ऊपर खुश हो जाए उसका प्रारब्ध भी मिटा दे ये ईश्वर के कृपा है प्रारब्ध मिटा दे मुक्ति को हल्की फुल्की बना दे मोक्ष लघु काकृत प्रारब्ध हृत मोक्ष लघुकृत तो उपासना में ये शक्ति कहां से आएगी जीव की शक्ति से प्रारब्ध का नाश नहीं हो सकता जीव के प्रयास से मोक्ष हल्की नहीं पड़ सकती जब उसमें ईश्वर कृपा का सन्निवेश होता है तब तो भगवान की भक्ति के बल से उपासना के बल से प्रारब्ध मिट जाता है मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती और जीवन सदाकार वृत्ति विरोधाकार वृत्ति होने से परमानंद परमानंद भय हो जाता है तो, अब ये उपासना है इसमें भगवान का बल धर्म में योग में जीव का बल प्रधान है और उपासना में कर्म मिश्रित उपासना में ईश्वर और कर्म दोनों का मिश्रण है और शुद्ध भक्ति में केवल ईश्वर ही ईश्वर है, इश्वर है। उसमें जीव के बल और जीव के कर्म की कोई अपेक्षा नहीं रह जाती वो निरपेक्ष है अन्य साधन निरपेक्ष सगुण ईश्वर की प्राप्ति में जो राम का दर्शन है कृष्ण का दर्शन है विष्णु का दर्शन है शिव का दर्शन है लीला में प्रवेश है परम धाम की प्राप्ति है इसमें भक्ति स्वतंत्र है बिल्कुल भक्ति स्वतंत्र है भक्ति रे वक्तिवैनम दर्शयती भक्ति रेव समय सबसे बड़ी चीज है भगवान ये जो शंकराचार्य का तत्व ज्ञान का मार्ग है उसकी पद्धति दूसरी है उसकी शैली दूसरी है पहले ही वो कहते हैं कि दुनिया में चार प्रकार कर्म का फल देखने में आता है चार प्रकार इसमें भी हेतु के रूप में तो पहले वेदांत पर वचन पर है और ब्रह्मात्म के रूप लक्ष्य पर श्रद्धा होना आवश्यक है श्रद्धा सफल होना तुम्हारा मन शांत नहीं होगा चोरी करके आओगे पुलिस का डर लगा रहेगा और आके वेदांत की कथा सुनने बैठ जाओगे तो वेदांत समझ में आएगा कि पुलिस समझ में आएगी पुलिस समझ में आएगी हाँ भोग करके आए हो उसकी याद आवेगी भोग बासना मन में भरी है कि जाके भोग करेंगे तो उसका चिंतन होगा वेदांत समझ में नहीं आ रहा तो शरीर तो रहेगा वेदांत है तो मन चाहिए शांत मन में अ शांति ना और इंद्रियां चाहिए शांत अब तुम बैठ के यहाँ हाथ में सुई डोरा ले लो है और स्वेदा बनते जाओ और वेदांत सुनते रहो क्यों भाई है माला बनाते रहो वेदांत तो कान में पड़ रहा है तो वेदांत समझ में नहीं आ रहा इंद्रिया शांत होकर के बैठो तो बोले अभी जाके ये काम करना है आज फैक्ट्री में हड़ताल हो गई है जाके मजदूरों को समझाना है अपने रामपुन में बैठे तो वो उधेर गुण लगेगी नो है ना ऊपर अति चल गए बोले बनी यहां तो बड़ी गर्मी लगती है तो बारम्बार अपने को पंखा झलोगे ये हमको पंखा झलने कई बार लोग आते हैं ना तो खड़े तो होते हैं हमको पंखा झलने के लिए पर वो करते हैं अपने <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो थोड़ी गर्मी सर्दी सरने की ताकत होनी चाहिए अगर वेदांत समझना है तो और एक ऐसी असंभव बात कही जा रही है कि केवल ज्ञान से जाने से मोक्ष हो जाता है देखो तो मतलब बिना किए कुछ मिलता नहीं बिना छाली में भोजन रखा हो जब तक हम हाथ से उठाएंगे नहीं तब तक तो मुंह में जाता नहीं और मुंह में डाल दे और मुंह चलाने नहीं तो निगल नहीं सकते हाँ बिना कुछ किए कुछ मिलता तो दुनिया में है ही नहीं और ये मोक्ष ऐसी चीज थी है कि जा, जो जानने मात्र से मिल जाए तो इस पर श्रद्धा होना बड़ा कठिन है आ, कि कोई ऐसी भी चीज हो सकती है जो जानने मात्र से मिल जाए ये तब होगा हो जब वो चीज खोई तो न हो पर खोई हुई मालूम पड़ती हो सब तो वैष्णव शैव शास्त्र सिद्धांतों में ये मानते हैं कि भगवान कहीं गए नहीं है अपने हृदय में है अंतर्यामी है भगवान मिलते हैं तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है और प्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है ये सब वैष्णव सही शार्थ गाण पंचमें किसी का कोई मतभेद नहीं है हम लोगों को ये बात पढ़ाई गई हो एक तरह के मनुष्य हैं, एक ही ईश्वर की संतान हैं। मेल हम लोगों में कितना है कितना बड़ा मेल है तो मेल नहीं देख करके जो लोग केवल विरोध ही विरोध देखते हैं वो गलत देखते हैं तो, हैं। तो आओ औए समन्वय करने की प्रणाली ये है कि सामान्य जानकारी हो मेल की जानकारी हो कि हमारा मत ऐक्य कहाँ कहाँ है और फिर मतभेद कहाँ कहाँ है और इसका हमारे मत की विशेषता क्या है ये भी जानना चाहिए विशेष भी जानना चाहिए और फिर विशेष में सबका समन्वय होना चाहिए विरोध का भी समन्वय होना चाहिए मेल का भी समन्वय होना चाहिए और यही तत्व समन्वया ब्रह्म सूत्र का परिषद है सब मानते हैं ऐसा ही मानते हैं है, अच्छा तो अब हम कर्म उपासना के मार्ग में जब चलते हैं तो उनके फल उनके स्वरूप की अपेक्षा वेदांत एक ज्ञान की क्या विशेषता है अपनी अपनी जगह पर सबसे तो कर्म से किसी फल की उत्पत्ति होती है जैसे आप फल चलावेंगे धान बोएंगे तो चावल पैदा होगा ये उत्पाद से हुआ हो तो कर्म करने से कुछ उत्पन्न होता है कर्म करने से एक फल उत्पन्न होता है ऐसा फल उत्पन्न होता है जो पहले नहीं था अब पैदा हो जाएगा जैसे अपूर्व पैदा हुआ पहले तुमने जग नहीं किया था अब जग किया तो यज्ञ से पहले जो स्वर्ग तुमको नहीं मिलने वाला था वो मिलने के लिए अपूर्व उत्पन्न हो जाएगा और स्वर्ग मिलेगा तो कर्म करने से जो चीज पहले अपने को तो मिली हुई नहीं होती है वो मिल जाती है रसायन बनाओ रंग बनाओ है ना फैक्ट्री चलाओ कपड़े पैदा करो तो एक होता है उत्पाद कर्म से वस्तु उत्पन्न होते हैं और एक होता है कर्म से क्या होता है कोई चीज अगर खराब हो गई है तो कर्म करके उसको साफ करेंगे हो? संस्कार करेंगे चावल पर खान लगा हुआ उसको उसको के वो भूसी लगी हुई है उसको अलग कर देंगे खान पर से भूसी अलग कर देंगे वो टूटने से फूटने से नो संस्कार हुआ, लाल तो तो लाल चावल है और सफेद कर देंगे उसको एक विकार विकार होता है कर्म से विकार पैदा किया जाता है वो क्या कच्चा चावल है उसको पका दिया पक गया और उत्पन्न किए जाते हैं। कच्चे को पक्का ये भी कर्म से होता है कर्म से वस्तु उत्पन्न होती है कर्म से वस्तु संवारी जाती है, है किसी के सिर में बाल नहीं उग रहे हैं तो ऐसी दवा लगाई सिर में बाल गया। ये कर्म से होता है एक हमारे मित्र हैं, और पश्चिम जर्मनी गए थे उनके सिर पर तभी बाल नहीं था हो बिल्कुल वो क्या बोलते हैं जिनके बालों में गंजे बिल्कुल गंजे से सिर पर बाल नहीं था अब वहाँ से जब लौट के आए तो उनके सिर पर काले काले बाल जैसे जापानी धान की खेती होती है ना <laughs> वो ऐसे बिल्कुल उनके सिर पे बालों की खेती कर दी गई है रोपे हुए मालूम पड़ते हैं रोपे हुए हैं जगह जगह जगह जगह जगह और वो खून साथ मिल गए हैं अब अपने आप बढ़ते हैं उनको काटना पड़ता है तो ये देखो कैसे हुआ बाल नहीं था बाल दिए गए है ना? बाल में जब मैल लग जाती है तो कर्म से उनका संस्कार होता है उनको धोते हैं साबुन लगाते हैं है ना? तेल लगाते हैं ये संस्कार होता है और महाराज कहीं कहीं के टुड़ जब जाते हैं ना तो बाजार से खरीद के सटा भी देते हैं इसको आप बोलते हैं आप से. जो चीज अपने घर में नहीं है वो दूसरे से उधार ले ली आप कच्चे चावल को पका लेते हैं तो उस बात से संस्कार विकारजीय और आपसे आपने उधार लेते हैं और फिर किसी चीज को नष्ट कर देते हैं जल्दी हो गई चीज हो आग में डाल देते हैं जलजाद तो ये पांच बातें जो है ये कर्म से सम्पन्न होते हैं अब ये जो परमात्मा की प्राप्ति है या मोक्ष की प्राप्ति है ये न उत्पाद है न संस्कार्य है न विकार्य है न आप्य है न विनाश है इन पाठों में से कोई नहीं है ये नहीं मोक्ष को पैदा करेंगे कर्म करेंगे मोक्ष पैदा होगा तो जो पैदा होता है हो, तो मर जाता है जन्यम तदनित्यम यदम सं जो पैदा होता है वो मरता है फरा तो झरा तो जो बरा सो तो जो फलता है वो झड़ जा जाता है जो जलता है वो गुज जाता है अगर कर्म से मोक्ष पैदा करोगे तो मोक्ष एक दिन मर जाएगा और आप नाम करते हैं डाले आप में आदमी मरता है तो यहाँ तो मुंबई में तो देखा हो तू हमारा वो भी उसमें जा के देखा तो गीत उड़ रहे हैं और वो गुरे पड़ रहे हैं जाले जाले। मोक्ष पैदा होगा तो मर जाएगा और मोक्ष जब यदि संस्कार करने से बनेगा तो सब विकार भी हो जाएगा और यदि उधार का माल लाओगे होगे तो जिसको वापिस करना पड़ेगा है ना और यदि किसी भी कारण से मोक्ष का नाश हो जाए है तो उसको चाहे कि क्या करोगे तो न उत्पाद्य है न आत् है न संस्कार्य है न निकार्य है न विनाश है तब तो मोक्ष है क्या बोले नित्य प्राप्त होने पर ही अप्राप्तता मालूम हो रहा है असल में हम परमात्मा के स्वरूप को ही मोक्ष कहते हैं जो परमात्मा है तो मोक्ष है मोक्षमा है तो, तो, तो ये अप्राप्त क्यों है ऋष्वर यही है प्राप्त करता एक तो ऐसी चीज होती है ना हम हाथ में कहीं छिपा के रखते हैं हो कुर्ता के नीचे छिपा के रखते हैं। तो चट कर, कर और वो सामने आ गई तो पहले से ही एक ऐसा जादू का खेल दिखाया कि वो सामने आ गई तो जादू का खेल एक चीज दिखाई देखो हमारे हाथ में है कि नहीं दिखाओ और अब कहीं कुछ नहीं मुठी में कुछ नहीं तो जो चीज है उसका लोप कर देना इसका नाम जादू का खेल है और जो चीज नहीं है उसको दिखा देना इसका नाम जादू का खेल है तो ये परमात्मा हमारे दिल में परमात्मा साक्षात अपरोक्ष परमात्मा जय भक्त नित्य शुद्ध बुद्ध भक्त परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अमृत परमात्मा, परमात्मा. रसम है मधु है से तो है परम संस परम मधुर परमात्मा हमारे दिल में है ये ऐसा क्या जादू का खेल है कि वो दिखाई नहीं पड़ता हम मुक्त स्वरूप होने पर भी नित्य मुक्त होने पर भी अपनी मुक्ति को नहीं जानते इसका क्या कारण है ईश्वर हमारे दिल में है सबसे नजदीक है इतना नजदीक है की उसको नजदीक कहने में भी सूरी मालूम पड़ती है कोई कहे कि घड़े के, के नजदीक माटी रहती है माटी की बात है अरे घड़ा तो माटी ही है घड़े के पास माटी नहीं रहती है जो घड़ा है तो माटी है तत्व की दृष्टि से अद्वैत है काल की दृष्टि से द्वैत है तो कारण की दृष्टि से अद्वैत है घट की दृष्टि से द्वैत है तो पत्रिका की दृष्टि से अद्वैत है तो लो तो इतना परमात्मा हमारे इतना पास हमको क्या तू ढूंढ है बंदे हम तो तेरे पास अरे बस एक बार इंटरव्यू कराने की जरूरत है तो एक बार पहचान करा दें और यहाँ तक कि यदि आप नीन साहब को तो भी जानते हो ना तो हम आपकी पहचान करा देंगे उसी नीन साहब से ये <laughs> ऐसी परमेश्वर की पहचान ऐसी होती है हो परमेश्वर की पहचान ये देखो माया पहचानते हो जादू का खेल पहचानते हो मायापति बोलते तो हैं मायापति मायाधिष्ठान माया, माया, माया प्रकाश ये जादू का खेल है उसका बिछुड़ना भी जादू का खेल है क्योंकि वो बिछुड़ सकता वो बिछुड़ सकता इसलिए ईश्वर का बिछुड़ना एक माया है ईश्वर का, का मिलना वो कहीं गए ही नहीं है वो तो यही है अभी है यही है हैं तो उसका मिलना भी वेसी तो से विद्या अविद्या दोनों को दोनों शक्तियों को माया की शक्ति कहा जाता है वही माया देवी जब प्रतिकूल होती है तो ईश्वर को अनमिला दिखा देते हैं और वही जब अनुकूल होते हैं तो शक्ति के रूप में आके पहचान करा देते हैं। एक आपको सच्ची बात सुनाते हैं पटना स्टेशन पर बाकीपुर स्टेशन पर एक पति पत्नी कहीं स्टेशन पर उतरे पटना स्टेशन पर उतरे दोनों में ट्रेन में डराई हो गई तो पत्नी देवी होती हुई और नाराज होती हुई जितनी उनको चिंदा देख के तो लोगों ने कहा क्या है कि लगा के तो नहीं ले जा रहा है घेर ले है तो लोगों ने उनसे कुछ की ये कौन है तो हमारा कोई नहीं है ये हमारा दुश्मन है है ना और जो कहा उन्होंने हमारा कोई नहीं है हमारा दुश्मन है तो लोगों ने उसको पकड़ के पीटना शुरू कर दिया और हमको क्रोध बताते तो उसने कहा बाबा ये हमारी पत्नी है तुम तो लोग क्या करते हो जब पत्नी ने देखा कि अब तो ये बड़े संकट में पड़ गए सब अंगूठा दिखा के कर के हाथ पकड़ लिया ये हमारे पति हैं जब प्रतिकूल हो गई आहा। बता दिया आहा। ये उसका उल्टापन है और जब खुश हो गई तो बता दिया हमारे तो ये माया देवी जब प्रसन्न होती हैं तब को तो विद्या का रूप धारण करके पहचान करवाती हैं और ये जब नाराज होती हैं तब अविद्या का रूप धारण करके ये जीवन में सुख शांति जो है ना इन्हीं महामाया की कृपा से इन्हीं महामाया की कृपा से है कि वो विद्या के रूप में रहती हैं ये अविद्या के रूप में रहते हैं तो ये मोक्ष कहो परमात्मा कहो ब्रह्म कहो परमेश्वर कहो इष्ट कहो लक्ष्य कहो सत्य कहो है ना नत्व कहो परमार्थ कहो नाम कुछ भी रखो ये अज्ञात होने से अप्राप्त है और ज्ञात होने से प्राप्त है ये मोक्ष की भी यही दशा है इसलिए अविद्यावृत्ति उपलक्षित आत्मा मोक्ष मोक्ष क्या है अविद्या की निवृत्ति जिसमें जो अविद्या की निवृत्ति का प्रकाशक है जो अविद्या की निवृत्ति का दृष्टा है जो अविद्या की निवृत्ति का अधिष्ठान है वो आत्मतत्व ही मोक्ष स्वरूप है वही परमात्मा है आहा, ये बात शास्त्र में ऐसे बनने की गई है तो देखो तीन बात देखो श्रद्धा चाहिए और इसमें भी श्रुति वेदांत रूप प्रमाण चाहिए है ना? और प्रत्यक्ष चीन ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए अविद्या की निवृत्ति चाहिए और अविद्या की निवृत्ति से कोई उत्पन्न होने वाला फल नहीं जो आत्मा का स्वरूप है स्वयं सिद्ध मोक्ष उसका अनुभव होना चाहिए तो स्वर्ग पर आप श्रद्धा करते हैं उस पर विश्वास करते हैं आ, मरने के बाद होता होगा स्वर्ग का साक्षातकार लेकिन वेदांत पर श्रद्धा करते हैं वेदांत प्रमाण के अनुसार उसका विचार करते हैं उसके अनुसार प्रमा होती है भ्रम की निवृत्ति होती है और यही ये मरने के बाद नहीं ये दूसरे के जब दूसरे जन्म में नहीं ये परलोक में नहीं ये कालांतर में नहीं अविद्यावृत्ति समकाल ही कैवल्य मोक्ष माने मरना नहीं मोक्ष माने निकम्मा होना नहीं मोक्ष माने कहीं पानी में डूबना नहीं गुफा में गुफा में छिपना नहीं मोक्ष माने इसी संसार में इसी व्यवहार में से हुए से हुए सोच बैठा पड़े उठाने कहे कबीर हम वही ठिकाने अनुभव का दी जा रहा है अपना विस्तार